जावाल दर्शनोपनिषद तृतीय खंड स्वस्तिक गोमुखम पद्मीर सिंहासने तथा द्रमुक्तासन च मयूरासनम सुखासन सामख्यम पुनि पुन मुनपुंग कृत्वा कृप्वा सम्यक्त उभे सामग्रीव शिकाय स्वस्ति स्वस्तिम अभ्यसे सभ्य दक्षिणगुर्फम तो पृपार्शे निर्ोजेत दक्षिण तथाश्रम गोमुखम तथते अंगोष्ठावधि गृहणीया धस्ताभ्याण तो उर्वोरूपरी कृत्वा कृप्वादत पद्मा भविराज्य सर्वोगा भयापह हे मृषेष आसन नौ प्रकार के कहे गए हैं स्वस्तिक आसन गोमुख आसन पद्मासन वीरासन सिंहासन मुक्तासन भद्रासन मयूरासन तथा सुखासन घुटनों एवं जंघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखकर ग्रीवा मस्तिष्क एवं शरीर को समान भाव से बनाए रखना ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए दाहिने पैर के टखने को बाई और के पीछे भाग तक तथा बाएं पैर के टकने को दक, दाहिनी ओर के पीछे भाग तक ले जाए इसी को गोमुखासन कहते हैं हे विप्रत दोनों पैरों को दोनों जांघों पर रखकर उनके अंगूठों को दोनों हाथों से पीठ के भाग से पकड़ लें इसी को पद्मासन कहा जाता है यह आसन सभी तरह के रोगों का भय हटाने वाला है दक्षिण दक्षिणेतर पाद दक्षिणि ऋजुकाय समसीनो वीरासुदात बाय पैर को दाहिनी जांग के ऊपर रखे तथा शरीर को सीधा करके बैठे यही वीरासन है गुल्फौ च विष्णुस्याध शिवनिया क्षिपेत दक्षिण सभ्य गुल्फेन दक्षिणेन तथेतरत हस्तौ जान समस्थाप्य सिंहासन सदा दोनों टखनों को अंड के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्वों में ले जाकर उन्हें इस तरह से रखे कि बाएं टखने से शिवनी का दक्षिण पार्श्व और दक्षिण टखने से शिवनी का बायां पार्श्व चटा रहे तदनंतर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अंगुलियों को फैला दे मुख खोलकर एकाग्रचित्त एकाग्रचित हो घेन्द्र के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखे यही सिंहासन है गुल्फौ तो विष्णु सीव्या क्षिपेत पार्श्व पाद च पाणीभ्याम दृढ़ बद्वासु निश्चल भद्रासनम भवेदे तसरोगिनाशनम दोनों टख्नों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों पार्श्व भागों में लगा कर रखे तथा दोनों हाथों से पार्श्व भाग एवं पैरों को दृढ़ता पूर्वक बांध करके एकाग्रता एकाग्रतापूर्वक बैठे इस स्थिति को भद्रासन कहते हैं यह समस्त विश्वयुक्त रोगों का शमन करने वाला है निपिड सेवनीम सूक्ष्म दक्षिणे तरगुलतः वामम जाम गुलद शिवनी की सूक्ष्म रेखा को बाएं टखने से दबाकर दाएँ टखने से बाएं को दबाने पर मुक्तासन होता है पेढाद दुपरि निक्षिप्य सद्यम गुल्फम तथोपरी गुल्फांतरम च संक्षिप्य मुक्तासन मृदम मुड़े हे मुने मेठ अर्थात जन्नेन्द्रिय के ऊपर बाएं टकने को रखे तथा उसके ऊपर दाया टखना रखे यह स्थिति भी मुक्तासन कहलाती है कुरपराग्रेम मुनिष्रेष्ठ निक्षिप्यभिपार्श्वो भूम्यां पाणितल द्वंद निक्षिप्यग्रमाच समुनशिपादो दंडवद्योम निशंसिता मयूरासन में सर्वपाप्रणाशनम हे मुनिश्रेष्ठ अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों पार्श्वों में लगाए तत्पश्चात सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दंड के शरीर स्थित हो जाए यह मयूर आसन है जो सभी तरह के पापों को विनष्ट करने वाला है ये न प्रकार सुखम धैर्य च जायते तत्सुखासन मृत्यु तत्समाश्रेण जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख एवं धैर्य बना रहे वह आसन ही सुखासन है असक्त साधुकों को इसी सुखासन का ही आश्रय लेना चाहिए आसनम विजिम जेन जितम तेन जगतत्र अन विधि युक्त प्राणायाम सदा करूँ जिसने इन आसनों को जीत लिया उसने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया अतः हे सांस्कृत्य इसी विधि से योग युक्त होकर तुम सदा ही प्राणायाम किया करो